श्री सूजी कहते हैं तस्मा देखे न मन था भगवान सत भगवान सतपताम पति श्रोतव्य की ध्या पूज्य नित्य था इसलिए श्री सूजी महाराज जी कहते हैं सोन का दिख री भगवान को नमस्कार करें उन्ही भगवान की कथाओं को श्रवण करें उन्ही भगवान का कीर्तन करें उन्ही का ध्यान करें और उनका ही पूजन करे जो है भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद बोल भक्त वस्त्र भगवान की जय श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं अपने हाथ में ज्ञान की तलवार लो और उस ज्ञान की तलवार के द्वारा ये जो अज्ञान भरा पड़ा है उस अज्ञान को काट दो इसी से जीवों का क्या होगा कल्याण होगा इसी तरह हरि भक्ति विलासा अध्याय ग्यारह यहाँ लिखा है भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को तो वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे वे भगवत भक्ति भक्त हो सके इसलिए हमेशा भक्ति के द्वारा उस धर्म को अपनाओ जिस धर्म के करने से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए यानी कि आपके अंदर क्या आ जाए शक्ति भी आ जाए और यहाँ तक आप हैरान रह जाओगे अगर आप भक्त माल देखते है और भक्त माल में श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र देखते हैं, तो आप हैरान रह जाओगे रामानुजाचार्य जी ने कर कर दिखाया क्योंकि उनके गुरु मायावादी थे मायावादी थे मीराकारी थे भगवान से वीर करते थे और यहाँ तक कितनी मरतबा उनके गुरु ने रामानुजाचार्य को मरवाना चाहा, पर क्या हुआ भगवान ने उनकी रक्षा करी तो रामानुजा जी ने ऐसे गुरु का क्या कर दिया त्याग कर दिया क्यों? क्यूँ के द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा गुरु कैसा होना चाहिए जिससे हम जुड़े हमें परिवर्तन आ जाए हम त्याग करने लग जाए इसका मतलब वो गुरु सच्चा है उसकी शरागति में जाने से हमारे अंदर क्या हो रहा परिवर्तन आ रहा है हमेश गुरु के लिए माता केक लिया इतना धन लिया और हमने तब्दीली नहीं आ रही इसका मतलब गड़बड़ है भोगी गुरु लाल की जेला दोनों नरक में खनम खेला इसलिए इसे गुरु को क्या कर देना चाहिए त्याग देना चाहिए आप त्याग सकते हैं और संत रामानुजाचार्य ने त्याग और हम कोई दूर नहीं है हम उसी चेन हैं जितने भी जो नवल संप्रदाय के लोग हैं वो उसी चेन हैं उन्हें ध्यान देकर सुनना चाहिए कि तो उन्होंने ऐसा कर, कर दिखाया जिससे परिवर्तन नहीं हो उसे तो क्या कर देना चाहिए त्याग देना चाहिए इसलिए विलास में लिखा हैगा क्या करना चाहिए भक्ति योग के अनुसार मनुष्य धर्म को स्वीकार करना चाहिए और जब धर्म को स्वीकार करेगा तो भागवत भक्ति उनके अंदर क्या होगी आने लग जाएगी और आने लग जाएगी तो उसके अंदर क्या हो गया परिवर्तन हो गया वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परयोग वासुदेव परिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेवम परम धर्मो वासुदेवम परम गति देव को जानने का अर्थ क्या है भगवान वासुदेव को जानना बड़े बड़े यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं भगवान वासुदेव को खुश करने के लिए किया जाता है योग किसके लिए किया जाता है बोले भगवान वासुदेव के लिए और ये बड़े बड़े धर्म कार्य करते हो किसे खुश करने के लिए भगवान वासुदेव को खुश करने के लिए इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं किस कर रहे हैं भगवान वासुदेव को खुश करने के लिए इसी तरह हमारा उपनिषद नानेको उपनिषद नानेको उपनिषद में लिखा है भगवान श्री नानक जो है वो जड़ है और जब जड़ में पानी दे दोगे तो पूरे पेड़ को क्या मिल जाएगा पानी मिल जाएगा पत्तों को पानी देने से पेड़ हरा भरा नहीं होता जड़ को पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है और वह जड़ को भगवान श्री नारायण हैं इसलिए नारायण को पकड़ लोगे यानी कि श्री कृष्ण को पकड़ लोगे तो उनके द्वारा सब देवी देवताओं को आप दे सकते हो वो है श्री कृष्ण है लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ा वो हमारे पास वो मनुष्य शरीर इस सब कार्य के लिए हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है वो है मनुष्य शरीर बड़े भाग मनुष्य मनुष्यवा दुर्लभ सब ग्रंथ गावाद निधाम मोक्ष कर द्वारा पाई न पाई नही पर लोक सवार इसे बड़े भाग से हमको ये मनुष्य शरीर मिला है और अगर इसको जया कर दिया तो दोबारा हमको चौरासी में क्या चक्कर काटना पड़ेगा तो कम भाग्यशाली है क्योंकि हमें ये मनुष्य शरीर मिला मोक्ष का जो दरवाजा है न उस पर एक ताला लगा है और मोक्ष के दरवाजे पर जो ताला लगा है उसकी चाबी ये मनुष्य शरीर कुत्ता बिल्ली का शरीर मिल जाए उससे वो ताला नहीं खुलेगा चाबी क्या है मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर अगर किसी को मिल गया मोक्ष के दरवाजे की चाबी मिल गई और उस चाबी को हाथ से जाया कर दिया तो उसका गित है उसका जीवन क्या है वो बेकार हो गया बोलो दीन भगवान की लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए उस परमात्मा को जानना पड़ेगा और वे परमात्मा कौन है तो बोले वही परमात्मा ने चौबीस अवतार धर्म की लेकिन यहाँ पर श्री शिव जी महाराज जी पहले स्कूल के तीसरे अध्याय में बाईस अवतारों के विषय में बताते हैं तो अब हम भगवान के अवतार चरित्र में प्रवेश करते हैं ये अवतार चरित्र श्री शिव जी महाराज जी क्यूँ कह रहे वो इसलिए कह रहे हैं कि जिससे कोई नई फिल्म आने वाली होती है उसका एक ऐड आता है टाइटल आता है तो आप देखते हैं अरे इसमें ऐसा ऐसा होगा तो आप बेताब रहते हैं उस फिल्म को देखने के इसलिए सारे अवतारों की कथा आगे हमें सुनने को मिलेगी तो अब यहाँ पर सूर्य महाराज केवल एक एड बता रहे हैं, एक टाइटल बता रहे हैं उन अवतारों की लिस्ट के तो आइए हम अवतारों में प्रवेश करते हैं तो अवतारों में हम प्रवेश करेंगे श्री चरित अमृत के द्वारा श्री चेतन चरित अमृत के अंदर भगवान के अवतारों की छह कैटेगरी बताए कितनी कैटेगरी भगवान के अवतारों की छह कैटेगरी तो सबसे पहली जो भगवान के अवतारों की कैटेगरी है वो तो है पुरुष अवतार तो कितने भगवान के पुरुष अवतार तीन पुरुष अवतार सबसे पहले करुणा दक्षा करुणा विष्णु क्या करते हैं करुणा है? विष्णु ब्रह्मांडों को पैदा करते करुणा दक्षा विष्णु जो है उनके एक बाल से 50 करोड़ योजन का एक गोला पैदा होता है तो एक योजन कितना होता है 12 किलोमीटर का एक योजन तो 50 करोड़ योजन कितना होगा इतना बड़ा ये पूरा ब्रह्मांड है जो भगवान करुणा विष्णु के एक बाल से पैदा होता है जरूर प्राण के धर्म कांड के अनुसार चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो सबके शरीर में सारे तीन करोड़ बाल हैं तो हम पाँच फीट के थे हमारे शरीर में साढ़े तीन करोड़ बाल हैं जो जमीन से लेकर आसमान को छू रहा है उसके शरीर में कितना बाल होगा इसलिए उसके एक एक बाल से एक एक ब्रह्मांड पैदा होता है इसलिए क्या कहते संत के ब्रह्मांड नायक तो भगवान आपको कोई नहीं जान सकता हम तीन लोग के चक्कर में पड़े हैं यहाँ क्या लोग हैं जो भगवान करुणा दक्षा विष्णु के बाल से पैदा होते हैं लेकिन असंख के लोगों का मालिक कौन है कृष्णा शुभ भगवान हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण मालिक कृष्ण है क्यों? कौन है श्री कृष्ण ही मालिक हैं सब ब्रह्मांड के और जिन्हें हम आम समझते हैं जिन लोग बोलते विष्णु के चार हाथ हैं वही सब करता धरता है विष्णु कार्य करता है विष्णु एक नहीं है जितने में आपको पता करोड़ो है करोड़ों ब्रह्मांड हैं उन करोड़ों ब्रह्मांड के अंदर एक एक विष्णु बैठे हैं एक एक ब्रह्मा जी बैठे है एक एक महादेव बैठे है इसलिए देवी भागवत के अंदर देवी कहती है बोले हजारों विष्णु हजारों ब्रह्म हजारों महेश मेरे अधीन है लेकिन एक महापुरुष है जिसके मैं तो कौन है गोविंद मादि पुरुषम तमाह वो तो कौन है आदि कृष्ण आदि आदि देव भगवान श्री गोविंद है हम उन्हें नमस्कार करते हैं तो ये है करुणा दक्षाए विष्णु जो घरों को पैदा करते हैं दूसरे गर्भो विष्णु ये भी पुरुष है ये पुरुष अवतार कहीं रहती है ये क्या करते है इस गोले में प्रवेश कर जाते हैं इन्हें लेखने की जगह नहीं मिलती इनके शरीर से पसीना निकलता है उस पसीने से एक समुन्द्र बनता है जिसको कहते हैं गर्भो समुद्र ये उसमें जाकर ले जाते हैं इन्हें कहा जाता है नारायण नारायण का अर्थ क्या है नारायण के विषय में नारायक को में लिखा है विष्णु प्राण में लिखा है भागवत में लिखा है मत्स्य प्राण में लिखा है नाड़ कहते ब्रह्मांड प्राण में भी लिखा है नाड़ कहते पानी को और यण कहते घर पानी जिनका घर उन्हें कहते न गर्भोदक्षा विष्णु और इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं ये पैदा करते है ब्रह्मा जी और तीसरे हो गए शीरो दक्षाय विष्णु इसे कहते दरवाजा हमें आपके घर में आने जाने के लिए दरवाजे की जरुरत पड़ रही है इस भगवान को भी इस सम्मान में आने के लिए दरवाजे की जरूरत पड़ती है और वो दरवाजा कौन है विष्णु हम बोलते हैं भगवान ने अवतार ले लिया ये हम सोच रहे ने अवतार ले लिया लेकिन वास्तव में क्या होता है कि भगवान के अवतार तैयार रहते हैं भगवान के अवतार क्या होते हैं? तैयार रहते हैं जैसे विष्णु पुराण के हंस में लिखा है कि एक अग्नि से जब हम दूसरी अग्नि जलायेंगे दूसरी अग्नि ऐसी तीसरी अग्नि तीसरी अग्नि ऐसी चौथी अग्नि चौथी अग्नि ऐसी पांचवी अग्नि ये जो अग्नि जल रही है ना दिए की हम इससे अग्नि लेकर कर सब जगह जलाते हैं तो सब अग्नि काम क्या करेगी जलाना क्या काम करेगी जलाने की ताकत रखती है ना अग्नि या फर्क है ये अग्नि अलग जला रही है वो अलग जला देगी ताकत सबकी क्या है एक जैसी इस तरह विष्णु प्राणा में लिखा है कि भगवान अपने धाम में मौजूद रहते हैं और उनसे जो हंस लिखता है निकलता है वो क्या बन जाता है वो अवतार और अवतार का मतलब क्या है अवकरण अभी जैसे कि और आसान तरीके में जाते हैं एक आदमी कुएं में गिर गया शोर मचा दूसरा आदमी रस्सी बेल्ट पहनकर इतने में हल्ला मच गया सब आ गए तो सबने बोला भाई आपने तो कहा कुएं में एक आदमी गिरा लेकिन हम तो देख रहे हैं दो दो गिरे पड़े तो कोई समझदार आदमी है उसने कहा नहीं नहीं गिरा एक है एक उतरा है एक गिरा है और दूसरा क्या करने उतरा है जो उतरा है वो क्या हुआ अवतार उतरने वाले को क्या कहते हैं वो गिरा नहीं है वो उतरा है किसकी इच्छा से अपनी इच्छा से क्या करने के लिए किसी को बचाने के लिए तो फिर किसी ने कहा कि गिरा एक और दूसरा उतरा है उसे बचाने के लिए इसे कहते हैं भगवान का अवतार जब जीव गिरता है माया में तो भगवान उतरते हैं। उस माया से उसे बचाने के लिए और वो हो जाता है अवतार। तो उसे कहते हैं दक्षा विष्णु विष्णु क्या करते है दरवाजा है कौशल्या कि भगवान कितने हाथ वाले आए थे राम जी चार हाथ वाले कौशल्या ने कहा मेरे बेटा को बोले चार चार हाथ बच्चे के जो दो हाथ होते तो वो सीओ दसाए विष्णु से निकले और कितने हाथ वाले बन गए भगवान दो हाथ इतना देवकी ने संत के कारागर में चार बच्चों को जन्म दिए चार हाथ वाले थे भगवान प्रकट हुए कितने हाथ वाले थे चार हाथ वाले थे देवकी ने कहा आप मेरे बेटा हो बोले हाँ मेरा बेटा जो छोटा होता तुमको पूरे पिताजी नजर आ जाते फिर तो क्या हुआ भगवान चार हाथ वाले ऐसी दो हाथ वाले इसे कहते हैं दरवाजा यहाँ से भगवान को आना पड़ता है और जाना पड़ता हैगा? इसे कैसे शीरो दक्षा विष्णु ये है तीन पुरुष अवतार दूसरा है गुण अवतार अब गुण अवतार में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा विष्णु और महेश ये भगवान के गुण अवतार है ब्रह्मा जी भगवान के रजोगुणी अवतार है विष्णु जी भगवान के सतुगुणी अवतार है और शिव जी भगवान के तमगुणी अवतार है इसलिए इस दूसरी कैटेगरी में बताइए वो है गुण अवतार तीसरा लीला अवतार तीसरी कैटेगरी कौन सी है लीला अवतार तो लीला अवतार में क्या क्या है मत्स्य यज्ञ नरनारायण कपिल देव जी दत्तात्रीय जी भ्रतू जी महाराज नरसिंह भगवान कर्म अवतार धनमान्तरी मोहिनी वामन परशुरा राम व्यास बलभद्र कृष्ण बुद्ध और कल की आदि ये भगवान के लीला अवतार कहे जाते हैं चौथा मनमंत्र अवतार तो मनमंत्र अवतार में यज्ञ विभु सत्य हरि हरी अजीत वामन धर्म सेतु सुधामा यज्ञ आदि ये भगवान के मन मंत्र अवतार है जिसके बारे में जानकारी भागवत महापुराण के आठवें स्तर में मिलेगी इस तरह पांचवा युग अवतार सत्युग में भगवान का रंग हो जाता है सफेद त्रेता युग में भगवान का रंग हो जाता है लाल पर युग में भगवान हो जाते हैं श्याम और कलयुग में भगवान का रंग सोने के रंग का हो जाता है इसलिए युग अवतार में श्री चैतन्य महाप्रभु को कलयुग का अवतार कहा गया श्री चैतन्य महाप्रभु की जय तो छठी कैटेगरी भगवान के शक्तिवेश अवतार शक्तिवेश अवतार केवल भगवान के तीन हैं कुल नरसिंह देव भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की श्री कृष्ण भगवान की ये तीन भगवान के जो है ये शक्ति अवतार बताए गए ये है के अनुसार भगवान के अवतारों की छह कैटेगरी बताई गई है वो हमने आपको दर्शा दिया अब हम भगवान के अवतारों में प्रवेश करते हैं भागवत भगवान ने अवतार ब्रह्मा जी के द्वारा लिया जिनका नाम हुआ कुमार कुलूप कुमार भगवान की जय इस तरह से दूसरा अवतार भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से लिया नाक के क्षेत्र से लिया और वो अवतार हुआ भगवान का बोलो बरा देव भगवान चीज तो बरा अवतार की कथा जो है और सनक सनक कुमार आदि जो अवतारों के चरित्र है ये आपको भागवत माँ पुराण के तीसरे स्तंभ में सुनने को मिलेगा तीसरा अवतार भगवान ने ब्रह्मा जी की गोद से लिया और वे अवतार हुआ बोलो श्री नारद ऋषि महाराज की जय पांचवा अवतार भगवान ने कर्धम ऋषि के यहाँ श्री कपिल देव जी के नाम से लिया बोलो कपिल देव भगवान की तो भगवान कपिल देव जी का चरित्र भागवत महाप्राणी के तीसरे स्तंभ में आपको सुनने को मिलेगा पांचवा अवतार भगवान ने, ने धर्म की पत्नी मां मूर्ति के गर्भ ऐसी भगवान ने नर नारायण अवतार दिया बोलो नरनारायण भगवान की तो नरनारायण भगवान की अवतार की कथा आपको भागवत माँ पुराणी के चौथे खंड में सूर्य को मिलेगी चका अवतार भगवान अत्रि ऋषि की पत्नी मां अन सूर्या द्वारा दत्तात्रेय स्वामी जी के रूप में अवतार दिया बोलो दत्त भगवान की दत्तात्रीय स्वामी जी की की के अवतारी की कथा भागवत महाप्राणी के छोटे स्तर में आती है और जो इन्होंने चौबीस गुरु बनाए ये कथा भागवत महा प्राणी के ग्यारहवे स्तर में आपको सुनने को लगे इस तरह भगवान ने जो सातवा कन्या की आकृति आकृति का विवाह ऋषि प्रजापति ने किया और ऋषि प्रजापति की यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में आ गए बोले यज्ञ नारायण भगवान की इनकी कथा भी भागवत माँ पुराण के चौथे स्तंभ में आती है आठवां अवतार भगवान ने राजा नाथ की पत्नी मेरू देवी के द्वारा भगवान का अवतार हुआ और ये भगवान के कला अवतार है इनका नाम हुआ ऋषभ देव भगवान की yes. तो ऋषम देव जी की कथा आपको भागवत माँ पुराण के पांचवें स्तंभ में सुनने को मिलेगी इस तरह भगवान ने नौवा अवतार राजा अम्न के बेटा वेन हुए वेन के शरीर रगड़ने से भगवान का अवतार हुआ और भगवान का नाम हुआ बुल प्रथु जी महाराज की श्री प्रथु जी महाराज जी की कथा आपको भागवत महा प्राणी के छोटे स्तर में सुनने को मिले इस तरह भगवान ने दसो अवतार मत्स्य अवतार दिया बोलो मत्स्य भगवान ने की मत्स्य अवतार की कथा आपको सुनने को मिलेगी भागवत महापुराण के आठवें स्तंभ में इसलिए मत्स्य अवतार जो भगवान ने धर्म किया इनके मत्पिता नहीं है इनकी कथा हम लीला के द्वारा सुनते हैं इस तरह भगवान ने ग्यारहवा अवतार कच्चप लिया बोलो कच्चप भगवान की कच्चप अवतार की कथा भी भागवत महापुराण के आठवें स्तंभ में आती है और इसलिए भगवान ने ये जो अवतार लिया इसमें भी भगवान की मात नहीं फिर भगवान ने बारवा अवतार धनवंतरी लिया बोलो धनवंतरी भगवान धनवंतरी क्योंकि सागर मंथन हुआ अमृत निकला व्यक्तियों ने अमृत छीन लिया और भगवान जो है अमृत लेकर आए थे अमृत का कलश इसमें भी भगवान के माँ नहीं है फिर भगवान का तेरवा अवतार बोलो मोहिनी भगवान की जो मोहिनी है अवतार चौथा जिनके माँ बाप इससे भी नहीं है और मोहिनी अवतार में भगवान ने देवताओं को अमृत दिलाया तो मोहिनी अवतार भगवान का तेरहवे नंबर पर आता है के अनुसार इस तरह भगवान ने चौदवा अवतार बोलो नरसिंह देव भगवान की भगवान नरसिंह देव जी की कथा भागवत महापुराण के सातवें में आती इसमें है इसमें भी भगवान के माँ बाप नहीं हैं इनको भी नीला से सुनते हैं और ये भगवान के चौथले अवतार ये पांच जो अवतार है ना इनके मा पिता नहीं है और बाकी सब अवतारों में भगवान ने अपने पिता आदि बनाए है पंद्रवा अवतार भगवान ने वामन लिया और वामन अवतार में भगवान अश्व ऋषि की पत्नी माता अदिति के पुत्र बोलिए मां देव भगवान की भगवान ने सोलवा अवतार जमदा अग्नि ऋषि की पत्नी माँ के गर्भ से श्री परशुराम जी का अवसार बोलो परशुराम भगवान की किए महाराज जी ब्राह्मण गोत्र थे है ब्राह्मण होते हुए भी अपने परसे से उन्होंने 21 कि बार क्षत्रियों को मारा जमदांगनी जी के पास एक दिव्य गाय थी जिसका नाम था कामदेह एक मर्तबा सहसुन अपनी सेना लेतीमदा अग्नि ऋषि ने गौ माता के द्वारा लाखों अरबों लोगों का भोजन की व्यवस्था करवाई सहस्त्र ने जमना ऋषि से कहा कि गाय मुझे दे। उन्होंने इनकार किया तो जबरदस्ती सहस्त्र अर्जुन उस गाय को लेकर चले गए जब भगवान परशुराम जी आए पिता ने कहा भगवान परशुराम जी पाता लगाए और सहसत्र को बा आसानी मार कौन ये सहस्त्र जिसने दीप भूजा वाले रावण को बंदी बना दिया और इसके बच्चे रावण से खेलते थे ये कैसा बीस भूजा वाला हमारा बाप तो एक हजार भूजा वाला है कितना ताकतवर है इस हुआ इसे भगवान भगवान भगवान परशुराम परशुराम परशुराम जी जी जी ने मारा तो कितने ताकतवर ऐसे को एक वक्त माँ रेणु का जल भरने गई तालाब पर तो वहां पर एक गंधर्व उसकी बड़ी बड़ी भूजा थी उसने जल को रोका वहां पर आनंद लेना था तुम्हार तो रेणुका को क्या हुआ समय लग गया वो समय क्योंकि जमदाग्नि तो श्रीकाल दृष्टि ऋषि थे उन्होंने पूछ लिया कि तुमने इतना समय कहाँ लगा और रेणुका ने कुछ नहीं कहा तो उस वक्त जो है परशुराम जी समझ ले योग बल से और अपने दूसरे बच्चों को बोला कि तुम्हारी माँ ने पाप किया इसे मार दो उनका पिताजी है तो हमारी माता जी हमसे सब प्राप्त नहीं कर सकते इतने में भगवान परशुराम जी आया जमदाग्नि ने कहा परशुराम तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाइयों ने अपराध किया है मेरी आज्ञा है तुम इनका वध करो परशुराम जी ने उठाया परसा अपनी माँ की भी गर्दन को काट दिया और दोनों भाइयों की भी गर्दन को काट दिया चमदाग्नि ऋषि प्रसन्न हो गए बोले बेटा तुम्हारी कामना क्या? तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया बोले पिताजी मेरी ये कामना है कि जो मैंने अपने भाई और माँ का वध किया आपके पास तो विद्या है आप जीवित कर सकते हो संजीवनी विद्या आप इन्हें जीवित कर दें और इन्हें पता ना लगे कि मैं इन्हें मैंने इनको मारा जानते थे की मेरे पिताजी के पास ये विद्या है तुरंत उन्होंने काम कर दिया इस तरह से श्री परशुराम महाराज जी को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं अब हुआ यह था कि परशुराम जी से कुछ अपराध हो गया और उस अपराध से मुक्त होने के लिए श्री परशुराम जी तप करने चले गए एक वक्त शस्त्र अर्जुन के जो बच्चा थे मौका देख कर जमदाग्नि ऋषि के आश्रम पर आए और उन्होंने जमदा ऋषि को मार दिया इतने में हाय पुत्र परशुराम हाय पुत्र परशुराम तुम्हारे पिता को मार दिया मार दिया छाती पीट पीट कर माता रेणुका रो रही थी भगवान परशुराम किया 21 बार माता रेणुका ने छाती को पीटा और भगवान ने अपने परसे से 21 मर्तबा क्षत्रियों को मार दिया और भूमि किसे दे दी ब्राह्मण को दी ब्राह्मण का बड़ा बल भल बताया गया शास्त्रों में वो अपने बल को अजमाते नहीं है भगवान ने कर कर दिखाया कि अगर विविधता आती है ना तो ब्राह्मण का काम अस्त्र उठाना नहीं है और वो ब्राह्मण ही अस्त्र उठा देते हैं इसके लिए देश और धर्म की रक्षा के लिए है तो ऐसे परशुराम भगवान हम बारंबार नमस्कार करते क्योंकि आगे हम इनका चरित्र इतने विस्तार से नहीं सुन सकेंगे तो हमने यहीं आरोप इस कथा का आनंद लिया नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सत्रवा अवतार जिनके ग हुए भगवान वेद जी हम वेद जी को नमनकार करते हैं इनका विस्तार हम आगे करेंगे अठारवा अवतार श्री रामचंद्र जी भगवान ने राम अवतार दिया ये हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का चरित्र आएगा भागवत महापुराण के नोवे कभी भगवान ने राम अवतार और उन्नीस को अवतार यदुवंश के अंदर भगवान ने बलराम जी का ऋण और अवसार श्री कृष्ण श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं सोन का दिग्श भविष्य में कलयुग में भगवान अवसार लेंगे बुद्ध क्यूँकी 5000 साल पहले बुद्ध अवसार नहीं हुआ था अब हुआ तो भविष्यवाणी कह रहे न सूजी महाराज भगवान बुद्ध ने क्या किया भगवान बुद्ध ने अहिंसा की स्थापना करी और हिंसा को खत्म किया एक वक्त भगवान बुद्ध एक यज्ञ में गए और वहाँ पर यज्ञ में पशुओं की बली दी जाती रही भगवान बुद्ध जब उस यज्ञ में गए तो उस समय असुरों ने भगवान बुद्ध को बैठने के लिए गद्दी थी भगवान बुद्ध के गंदे कपड़े थे और हाथ में चामर था भगवान बुद्ध ने गद्दी को चामर से साफ किया और आसन पर बैठ गए असुरो ने भगवान बुद्ध से दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न की हाथ के हाथ में क्या है भगवान बुद्ध ने कहा हमारे हाथ में चामर है जब मनुष्य कहीं बैठते है तो बैठने ऐसी कहीं जीप दफ कर मर जाते इससे पाप लगता है अच्छा बैठने से मर जाते असुर डर गए। दूसरा सवाल भगवान बुद्ध से किया आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कपड़े धोने से कई जरा से सेटाणु जो होते हैं ना, धुलने से मर जाते हैं इसलिए हमने वरते ले रखा कपड़े ना धोने का असुर घबरा गए बोले बैठने से मर रहे और हम तो यहाँ बलि देने जाने कितनों को काटेंगे हम पर कितना पाप चढ़ेगा तो भगवान बुद्ध ने उस पशु यज्ञ को क्या करवा दिया बंद करवा दिया भगवान बुद्ध का एक सुंदर और चरित्र था एक समय तो भगवान बुद्ध एक गांव में भिक्षा मांगे अब गांव में भिक्षा मांगी अब भगवान बुद्ध ने कहा आगे जाएंगे लोगो ने कहा आगे मत जाए बोले क्यूँ बोले बोला दुष्ट व्यक्ति रहता है उसका नाम है उंगली मार जिसको मारता है उसकी उंगलियां काटता है और गले में हार बनाकर पहन लेता है भगवान बुद्ध ने कहा कुछ भी हो हम तो जाएंगे भगवान बुद्ध गए उंगली मार ने जब देखा भगवान को बोलता साधु चला जा चला जा ठीक नहीं होगा जो तुमने भेद भेषभूषा धन कर रखी है मैं उसकी इलाज कर रहा हूँ भगवान बुद्ध ने कहा कुछ भी हो मैं तो उससे तो भिक्षा लेकर ही जाऊं। भगवान बुद्ध उस उंगली मार के पास गए और उंगली मार को भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षा बोले मैं कोई भिक्षा रिक्शा नहीं देता चला जा ना जाने मेरे मन को क्या हुआ जो मैं तेरा वध नहीं कर रहा मैं अपने मन को रोक रहा हूँ चला जा भगवान बुद्ध ने कहा तू तो कुछ भी कर ले मैं तो तुझसे भिक्षा लेकर ही तो भगवान बुद्ध ने कहा चल तू तो जिस पेड़ के नीचे खड़ा है उसका एक पत्ता ही मुझे तोड़ कर दे। और इस उंगली मारने निकाला अपना फरसा और चैनी को ही काट दिया बोला लोर चलते मनो भगवान बुद्ध ने कहा मैंने तुमसे टी नहीं मांगी थी मैंने तुमसे पत्ता मांगा था चल इस को जोड़ उंगली मारने ने कहा मैं श्रेणी को जोड़ नहीं सकता तो भगवान बुद्ध ने कहा जिसे तू जोड़ नहीं सकता उसे तोड़ने का भी तुझे अधिकार नहीं है ये जब दिव्य ज्ञान उंगली मार को प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध के द्वारा उसने हिंसा करना छोड़ दिया और वे भगवान बुद्ध की शरणागति में आ और यहाँ से बुद्ध धर्म का आगे प्रचार भगवान बुद्ध ने बड़ी सुंदर शिक्षाएं दी हमें कहीं नहीं भगवान बुद्ध ने मांस खाने के विषय में कहा नहीं मैं खत्म ये सारी चीजों को तो कुछ लोग गलत इनके प्रवचनों को कहते हैं बोले नहीं इन्होंने तो पशु यज्ञ बलि के विषय में कहा आएगा ऐसा कहा ऐसा कहा नहीं नहीं, नहीं। भगवान बुद्ध ने हमें धर्म का उपदेश दिया ऐसे भगवान बुद्ध को हम बारम्बार नमस्कार करते है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम, राम अब श्री सूर्य जी महाराज जी कह रहे हैं कि हे है सोनका का भविष्य में जब कलयुग आएगा उस लोग भगवान कल की अवतार लेंगे अब कल के अवतार कब लेंगे कहां लेंगे इसके विषय में तो आखिरी दिन ही खुलासा होगा तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां केवल श्री सूर्य जी महाराज जी ने पहले स्क्रम के तीसरे अध्याय में भगवान के 22 अवतारों के विषय में बताया है और दूसरे अवतारों की कथा आगे जाकर वो बताएंगे लेकिन हंस और हाय आदि अवतार मिलाने से